सत पा नमो संत शरना गति सकल पाटिशि बंदगी तो कोटि कोटि प्रणाम कीटन जाने लिंग को गुरु कर लिया गुरु मुहूर्ति गति चंद्रमा सेवक चकोर, पहर से परम पुरुष सतगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से आज यह आनंद मय अवसर भक्त श्री राजीव रामबर जी के ये पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुआ आप सभी जो के बाणी बचन उनके मार्ग से बरसों से लाभ लेते आ रहे हैं गुरुजनों की आशीर्वाद से उनके त्याग तप से जो प्रसाद आप सबने प्राप्त किया है ये उसी धारा उसी परंपरा की आज यह पूजा विधान किसी संकल्प से यह पूजा का आयोजन हुआ जैसे कि महान सर्वेश्वर साहेब ने बताया कि ये बारह बाँस की पूजा और साथ ही हमारे मानव जीवन की जो यात्रा है उस यात्रा को इंगित किया किया जाता है इस पूजा आरती के दीपों से, तो इसकी ये विशेषता है साथ ही इस पवित्र आमंत्रण को आप सबने मंगलमय बनाने के लिए यहाँ पधारे मॉरिसस निवासी सभी महन साहेब जो आज इस सावी की आनंद आरती में विराजमान हैं, भारत से आए मेरे साथ महं साहेब विराजित हैं भक्त हंसन विराजित हैं सदगुरु के उपदेश को अपने जीवन का मार्ग मानकर अपने जीवन को समर्पित करने वाले साध्वी बहने आप सब सदगुरु के परम प्रेमी भक्त हंसैन आज इस शुभ अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये ये मार्ग जिसको आप सब ने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है साहिब कबीर का सदगुरु कबीर साहेब का मार्ग कहते हैं इस साहिब कबीर के मार्ग में जो विधान है जिसको सदगुरु की पूजा का विधान कहते हैं और इस पूजा का विधान को आनंद मंगल आरती के रूप में उसके स्वरूप में भक्त हो तो महंत हो तो संत हो तो कोई भी इसे अपने घर में अपने आश्रम में अपने सत्संग के अवसर पर आयोजन करता है क्योंकि इसके बिना ये हमारे जो पूजा है जो सत्संग है और जो विधान है इसकी पूर्णाहुति नहीं मानी जाती इस पूजा के विधान के साथ ही इसकी पूर्णा मानी जाती है तो जैसे अभी सर्वेश्वर साहब ने बताया कि जब कबीरपंथी शादी का मंगल हो तो सबसे पहले ये सात्विक यज्ञ आनंद आरती विधान हुआ उसके घर में उसके बाद शादी का विधान प्रारंभ होता है तो ये गुरुजनों ने हमारे लिए यही विधान बताया कि पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय फूले फले फल पूजा का महत्व सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मदास साहब को दिया एक बात आप ध्यान रखना धर्मदास साहेब और कबीर साहब का जो मिलन हुआ है उस मिलन के समय धर्मदास साहेब तीर्थ यात्रा में थे और वो तीर्थ यात्रा करते करते वो मथुरा में पहुंचे मथुरा में सदगुरु कबीर साहब का उन्हें पहली बार दर्शन हुआ पहली बार जब दर्शन हुआ तो एक तो वो तीर्थ में आए थे दूसरा वो सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा करते थे तीर्थ करते थे एकादशी का व्रत करते थे ये, ये उसका मार्ग था कबीर साहब के शरण में आने की पहले लेकिन जब कबीर साहब के शरण में धर्मदास साहेब आए तो उसके पास क्या विधान था क्या रहस्य था पूजा तो वो करता ही था तीर्थ व्रत वो करता था जब सब कुछ करता था तो साहेब के शरण में आने के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ क्योंकि धर्मदास साहिब को जो प्राप्त हुआ वही आपको बाटा है ठीक है जो धर्मदास साहिब को प्राप्त हुआ वही आपको बाटा है तो धर्मदास साहिब के मार्ग में आने के समय आपको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि धर्मदास साहिब कबीर साहिब के शरण में आकर क्या प्राप्त किया तो जो धर्मदास साहेब कबीर साहेब के शरण में आकर के प्राप्त किया है वही आपको प्राप्त करने का मार्ग है तो एक तो वो एकादशी व्रत करते थे तीर्थ व्रत करते थे सालीग्राम की पूजा करते थे साहेब के दर्शन से उसके जीवन में उसे लगा इतनी पूजा करते हुए भी इतना तीर्थ वर्त करते हुए भी इतना विधान करते हुए भी कहीं मेरी यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है कहीं मेरी जीवन की यात्रा में अधूरा फन है उसको पूर्ण करने के लिए ही वो पूर्ण सत्पुरुष सद्गुरु कवि साहब के शरण में आए हु? इसलिए धर्मदास साहेब कहते हैं हम सतगुरु के सरणे आए तब पायो तज रहीम और राम हम सतगुरु के सरने आए तब पायो इन्होंने ये वो ये उसने अपने वचन में कहा है और उसने सत्य कहा वो झूठ नहीं कहा क्योंकि उसने कहा कि मैं जिस पूजा विधान में रमता था जिस विधान में मैं रहता था उस विधान से पार जाने के लिए मैं साहेब के शरण में आया यदि उसी विधान में ही रहना था तो साहेब की शरण में आने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी के विधान को प्राप्त करके धर्मदास साहेब ने जो पार जाने का मार्ग अपनाया कबीर साहब का यदि मार्ग है कबीर साहब का यदि विधान है कबीर साहब की भक्ति है तो वहीं से शुरू होगी वो वहीं से शुरू होगी। नहीं तो प्रारंभिक जीवन में धर्मला साहब के जीवन में ये विधान था तो वो कहा जब सदगुरु के शरण आए तब पायो सुखधाम आज मैं सदगुरु के शरण में आया और सदगुरु के शरण में आकर के मुझे सुख धाम का मार्ग मिला तब ने सदगुरु से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव मैं तो आज आपके शरण में बैठा हूं मेरे लिए उपासना क्या है साधना क्या है सुमरन क्या है मार्ग क्या है इसका विधान आप मुझे तो मुझे बताओ क्योंकि मेरे बाद इस मार्ग पर कोई चले तो उसके लिए क्या आधार आधार क्या है वो किस आधार से इस मार्ग पर चलेगा तब धर्मदास धर्मदास साहब को ये बताया कि ये तुम जो है पूनम के व्रत का पाठ करना पूनम व्रत में पुरुष निवासा ये धर्मदास जिस मुकाम से मैं इस धरातल पर आया हूँ इस संसार में आया हूँ उस मुकाम में सतपुरुष का निवास है और उस सतपुरुष के निवास का महत्व पूनम के व्रत में पूनम के विधान में इसलिए धर्मदास को कबीर ने पूनम व्रत का विधान दिया पूनम व्रत में पुरुष निवास दूसरी बात सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सर्व पूजा विधान का जो महत्व था उसको बताया और उसने इस सदगुरु की पूजा का महत्व बताया जिसे की आनंद आरती का विधान करते आरती लोक मा सो आरती लोक सो हम तुमको देना धर्मदास मानो उपदेशा और सत्य पुरुष का सुनो संदेश जागर आरती नाहन साजी तागर धर्म राय की बाजी आरती अजर लोकमति में किया क्योंकि की ने कहा धर्मदास जागर आरती नाही साजी ताघर धर्म राय की बाजी हे धर्मदास जिसके घर में यह आरती का विधान नहीं होता है इस पूजा का का विधान नहीं होता है, होता है, है, उसके घर में धर्मराय निवास उसकी बाजी वहां लगती है। तो इसलिए उस काल से जो भी साहिब के मार्ग में अपने जीवन को समर्पित किया शरण में आए दीक्षित हुए शिक्षित हुए उन्होंने अपना अपने घर में चाहे वो आश्रम हो सत्संग हो कोई भी विधान हो तो उस दिन से उसने अपने घर आश्रम में इस तात्विक यज्ञ आनंद आरती का विधान की रचना की और अपने जीवन को उस मार्ग में प्रवेश करा दिया ये पूजा आज जो यहाँ पूजा हो रही है ये बिहार प्रांत में सही ये पूजा होती है ये वहीं से ये पूजा आई है गुरुजनों ने इस जीव को उपदेश देने के लिए इस राही को कबीरपंथी को की की, है कबीर पंथ के साधन भक्ति उपासना के मार्ग पर चलते हैं उसके घर में या उसके आश्रम में वह जिस किसी भी सामर्थ्य का है धनी गरीब अमीर कुछ भी है साल में एक बार अपने महन साहेब को बुला करके उसके घर में ये विधान होना ही चाहिए यदि आप विपंक्ति हो तो ये गुरु का उपदेश गुरु के उपदेश को मानकर चलना है तब तो विधान में ही चले और जब मनमुखी ही चलना है तब उसके लिए तो कोई विधान नहीं है मनमुखी के लिए कोई विधान नहीं है, लेकिन यदि गुरुमुखी के लिए विधान है तो साल में एक दिन आपके घर में आप जिस महन साहब से दीक्षित हैं, मानते हैं उस महन साहब को बुलाकर यज्ञ यज्ञ का का का विधान विधान जरूर करवाना आदेश और आज से 600 वर्ष पहले जिस कबीर साहब ने धर्मदास साहेब को दिया वे ही विधान देश दुनिया के कोने कोने में मान साहेब ने अपने शिष्यों को अपने भक्तों को अपने हंसों को ये विधान दिया और भी जैसे और क्या महत्व है ये भी सुन लो आज इस बच्ची ये छोटी बच्ची है इसका आज गुरु दीक्षा संस्कार होना है ये कबीरबंध का सबसे बड़ा नियम है घर में बच्चा आए घर में बहू आए ध्यान से सुनना घर में बच्चा आए तो और घर में बहू आए तो सर्वप्रथम उसको दीक्षित करना एक अबीरपंथ का विधान विधानपंथ का विधान है कि उसको दीक्षित करना गुरु से नाम दान दिलवाना गुरु का नाम सुनवाना एक कबीरपंथ की शुरुआत है ये पहला संस्कार अब जो कबीर साहब की नाम किसी कडिहारी महन से आचार्य गुरु से जब वो शिष्य सुन लेता है अब उसका जब भी अंतिम विधान होगा इस जीवन यात्रा का तो फिर यही विधान होगा उसको चलावा विधि विधान कहते हैं उसका दूसरा विधान नहीं होगा क्योंकि जिस दिन वो गुरु के शरण में आया उस दिन उस विधान पर उसने कदम रख दिया उस मार्ग पर उसने कदम रख दिया जो मार्ग आदि से चलता है वही अंत को पहुंचाता है समझे जो मार्ग आदि से चलता है वही मार्ग अंत को पहुंचाता है इसका आदि आज है क्योंकि आज वो गुरु के शरण में अपना जीवन रख दिया कदम रख दिया अब उस मार्ग पर चलते चलते वो उसी मुकाम को जाएगा जिस मुकाम पर सदगुरु का विधान है ये तो हुआ कबीर साहब बताए शिक्षा -दिक्षा का विधान। इस दीक्षा के विधान के साथ साथ आपकी जीवन यात्रा साहब के मार्ग से चलती हुई उस पूर्णता को प्राप्त करती तो इसको जो कबीरपंथी है जो अपने को कबीरपंथी कहते हैं उनको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए मेरा मार्ग क्या है अपने मार्ग का आप ध्यान रखते हैं तब तो विधान में है और मार्ग छूटा और सब छूट गया और सेकंड भर नहीं लगता है मार्ग को छूटने में एक सेकंड में सब बिगड़ जाता है काम मैं आपको घटना ही सुना दूं क्योंकि विधान कैसे बिगड़ता है? एक एक भक्त था ग्रस्त जीवन में था उनके घर कबीरपंच संत आते जाते रहते थे समझे ध्यान से सुनना ना ये बहुत कीमती बात है क्योंकि सेकंड भर में मार्ग कैसे बिगड़ जीव सेकंड भर में रास्ता से कैसे बिछुड़ जाता है इसका उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं कबीरपंथी संत आते जाते थे, उनको सत्संग तो उसने उस संत के शिक्षा दीक्षा को सुनकर के उस मार्ग में वो दीक्षित उनसे नाम दान ले लिया शिक्षा का आजीवन उस मार्ग पर वो रहे स्वयं भी उस भजन गाते उपदेश करते और दूसरों को भी ये शिक्षा देते थे गुरु के मार्ग में जो वो था उसकी शिक्षा वो देते थे कहते हैं एक दिन जब शरीर उसका चलना फिर चलता फिरता था तो जगह जगह जाकर उपदेश करता सत्संग सुनाता गुरु के मार्ग के बारे में बताता लेकिन जब वो वृद्ध हो गया अब शरीर चलता फिरता नहीं था तो अपने जन्मभूमि चला गया घर चला घर जब गया तो उसने अपने क्योंकि वो पारिवारिक जीवन से आया था तो उसके बाल बच्चे तो सही कहते हैं कि उसने जब अंतिम समय अपना आने लगा तो उसने कहा अपने बच्चों से कि तुम जो है कोई देवी देवता का कोई यज्ञ करवाओ घर में उसके बच्चे लोग कहे कि पिताजी आपने तो जीवन भर गुरु का उपदेश दिया है लोगों को गुरु का उपदेश सुना है आपको कहना चाहिए आप गुरु को बुलाकर सत्संग कराओ लेकिन आप करते हो यज्ञ कराओ ए उनके बच्चों ने उसे कहा लेकिन उसने ये सुना सुना नहीं जैसे ही उस उसने वो घर में यज्ञ क्या करवाया वैसा उसका शरीर छूट गया ये पूरा विधान बिगड़ गया समझे उसने तो जो भी किया, सो किया लेकिन जीव का विधान बिगड़ गया क्या विधान बिगड़ा जीव का मार्ग बदल गया समझे क्योंकि कहते हैं सेकंड भर में जीव का मार्ग बदलता है एक सेकंड में जीव का मार्ग बदलता है इसलिए ये साहिब के मार्ग ये शब्द की ताकत का मार्ग है शब्द की ताकत का मार्ग है तो शब्द की ताकत में रहना पड़ता है इसलिए उसकी गहराई को समझना चाहिए आप इसकी गहराई को समझोगे नहीं तब तक तो ये भटकना दूर नहीं होगा और अंतिम समय में भी भटक जाओगे जब लगेगा कि नया किनारे जा रहे हैं उसी समय वो भवर में चला जाएगा समझे वो उसी समय भवन में चला जाएगा और जो ये दीप जो जलाए न, जलाए गए गए हैं ना ये ये कि सेकंड भर का फर्क नहीं पड़ा जी चौरासी में गया सेकंड भर का फर्क नहीं पड़ेगा और जी चौरासी में जाएगा इसलिए ये दीप जलाए गए स्मरण तुम्हें दिलाया जाता कि तुम अपने मार्ग का ध्यान रख और साहेब के बताए हुए विधान का यही मार्ग है कि जिस शब्द को तुमने सुना है जिस धारा पर तुम चित्त तुम्हारे जिस दिन शरीर छूटता है उस दिन उसी विधान पर रहना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन की कमाई है बाकी कमाई तो सब इन लोग छीन लेंगे सोना भी पहने हो तो मरने के पहले ही ले लेंगे धन संपत्ति तुम्हारे पास है वो भी ले लेंगे कान नाक सब नोच देंगे सोना यदि तुमने पहना है समझे वो कोई काम आने वाला नहीं जो साधन का विधान तुम्हारे पास है ये शुरू उसी विधान पर रुकेगी इसलिए कहते हैं ये शब्द बिना श्रुति आंधरी कहो कहां को जाए और द्वार न पावे शब्द का और फिर फिर भटका ये शब्द बिना श्रुति आंधरी इस शुरुति के सामने आंधेरा हो जाएगा और उस अंधेरे में इसको मार्ग नहीं मिलेगा तो जब अंधेरे में मार्ग नहीं मिलेगा तो कहा लौटेगा ये चौरासी जो दीप जलाए हैं ना यहीं यही लौटे कबीर दरवानिया दरवाजे हों ठा ये, ये कबीर साहब के मार्ग पर हो तो उसके विधान को पढ़ो उनके शब्दों में क्या लिखा है उनके शब्द में कबीर जन मन जायारिया धर्म राय दरबार साहब का जो मार्ग है वो शब्द का विधान का मार्ग है और इस जीव को उस शब्द के विधान से वो मुकाम मिलेगा ये सदगुरु ने इस जगत में आकर के बताया और इसीलिए धर्मदास साहेब ने सदगुरु की शरण में साहेब की भक्ति को अपनाया छप्पन करोड़ की दौलत थी उसके पास यदि किसी के पूजा करने से उसकी संपत्ति छप्पन से डबल होने वाली थी तो साहब साहेब के शरण में आने की जरूरत ही नहीं था उसी को डबल कर लेता है कि नहीं? वो छप्पन करोड़ को 2400 करोड़ कर लेता लेकिन सदगुरु का ज्ञान सुनने के बाद उस छप्पन करोड़ की मोह उसने नहीं रखा इस जीव की जन्म जन्म की यात्रा जिस सदगुरु के विधान से आज पूरी होती है मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा धन है इसीलिए वो कहता है मेरे निर्धन को धन सतना जिसके बाद छप्पन करोड़ की दौलत है उसने कहा कि मैं आज निर्धन हूं गुरु के शरण में बैठ करके धर्मदास साहब कहता है कि मैं निर्धन कोई आज जिसके पास छप्पन करोड़ की दौलत तो मैं निर्धन यही गुरु के शरण की, की विशेषता है गुरु के चरणों की यही विशेषता है कि छप्पन करोड़ की दौलत तो होते हुए भी उसने कहा कि आज मैं निर्धन हूं साहेब धन भागी की आप, आप मुझे ये सतनाम रूपी धन दिया तो जिससे को गुरु का दिया हुआ सतनाम रूपी धन धन समझ में आता है वही उस धन के मार्ग पर अपने चित को लगा देता है तो इस प्रकार ये जो विधान, चाहे इस मॉरिशस की भूमि हो चाहे देश दुनिया की भूमि में बहुत कठिन तप करके महापुरुषों ने यहाँ इस भूमि में इस साधन को अपनाया और इस दर को छोड़कर किस दर जाऊंगा इस दर को छोड़कर के वे किसी दर पर नहीं गए किसी लोभ में नहीं गए किसी लालच में नहीं गए किसी विधान में नहीं गए वो सदगुरु की भक्ति के विधान में रहे आज ये जो विधान है वो इसी का विधान है। ये इसी का विधान है संसार की माया बहुत प्रबल है और भक्ति को एक सेकेंड में बिगाड़ देती है सेकंड भर में मैंने कथा सुनाई है और मैंने जो कथा सुनाई ये सत्य घटना है ये कोई कहानी का, नहीं है ये सत्य है है है है साधन एक सेकंड में बिगड़ जाती जाती और जीवन भर की जो कमाई है, वो खत्म हो जाती है। तो जीवन भर की कमाई पूंजी को बचा कर रखना ये भक्ति है इस भक्ति में यदि तुम्हें वह दिखाई पड़ता है वह अनुभव होता है जिस पूजा जिस उपासना जिस साधना में तब तो आप मार्ग में हो नहीं तो ये मार्ग छूट जाता इसलिए भक्ति राजी होके कीजिए गुरु को दोष मत दीजिए भक्ति राजी हो मन को राजी करना मन को समझा लेना इसमें चल सकते हो कि नहीं मन को समझा कर भक्ति के पर मार्ग पर कदम रखो भक्ति मार्ग कठिन धर्मदासा रहने रहे सो साधु सुभाषा ये भक्ति का मार्ग कठिन है धर्मदास तो रहने से रहना पड़ता है जो रहने से रहता है उसे का ये मार्ग दिखाई पड़ता है है और वो उसका अंतिम होता है। तो आज राजीव जी के इस पवित्र प्रांगण में ये जो विधान की रचना हुई ये कबीर साहिब के शिष्य धनी धर्मदास साहेब ने सदगुरु के चरणों में बैठ जिस विधान को उन्होंने सदगुरु से मांगा था उस विधान की आज यहाँ रचना हुई तो राज क्या जी आज इसको दीक्षा दी दि, जा रही है ये जैसे ही बड़ी होगी ये पूछेगी कि मुझे दीक्षा दिलवाया तो तुम्हें बताना पड़ेगा समझे कि नहीं आज जब ये बड़ी होगी तो ये पूछेगी कि मुझे दीक्षा आपने क्यों दिलवाया तो इसका रहस्य आप इसको बताना पड़ेगा है कि नहीं तो ये ध्यान रखना कि इस रहस्य में आपको खुद रहना पड़ेगा इस रहस्य में रहोगे तब ये मानेगी कि पिता ने मुझे सही मार्ग दिया और इस रहस्य को तुम ही नहीं जानोगे तो वो कहेगी पिता ही नहीं जानता उस मार्ग में मुझे क्यों ला दिया है कि नहीं तो ये जैसे ही बड़ी होगी ये पूछेगी हमारा क्या मार्ग मेरे लिए क्या विधान है हमारे पूर्वज हमारे माता हमारे पिता का किस रास्ते पर चलते तब तो तुम्हें बताना पड़ेगा बेटी ये हमारा मार्ग है ये तो जिस दिन तुम इसको उस विधान से बता दोगे तो कहेगी कि माँ और पिता ने मुझे अच्छा मार्ग दिया तो आज ये मंगलमय विधान आपके इस घर में संपन्न हो रहे हैं साहेब का खूब खूब आशीर्वाद गुरु की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे गुरु का दिया हुआ ज्ञान आत्मबल को अपना मार्ग समझना वो बहुत बड़ा बल है वो बहुत बड़ी ताकत है कि कि समय लग सकता है उसकी वो तुम्हारे जीवन को छोने में समय लग सकता है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो माली सीचे सौघड़ा और ऋतु आए फल तुम्हारे साधन तुम्हारे स्मरण, तुम्हारे पूजा तुम्हारे उपासना ऋतु आएगा तो फल को देगा तो प्रतीक्षा करना साधन में, में रहना और विधान में रहना बोलो सतगुरु कबीर जय जय करुणा साहेबाम जय करुणाम जय करुणाम जय जय सी सतु mare gai re tamini <Sessing> avta jal re gai re tamini <Sessing> shenya toharo sa sathe sathe shenya toharo sa sathe sathe janam majha amshi re chotii janam majha janan me re chotii sathe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 सुख करे एंड यही तागोती बोलो शंकर मुनि काहे तो की जय